सफर आज शनि के साथ आगे भी जाने, भी जाने जो भी है बस यही पर्म है हर रोज आप सुनेंगे कुछ खास आज जाने नो आने की सिद ना करो फिफ्टीज एंड सिक्सटीज के ओल्ड मेलोडीज जो आपके दिल व दिमाग को ताजगी देगा सफर सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 एफएम पर खाबो का सफर मैं हूँ आपका हम सफर सनी जी हाँ आइए आज के इस एपिसोड में एम अक्षर वाले फिर से गाने सुनाएंगे और बहुत ही प्यारे और बहुत ही सूदिंग बहुत ही मीठे और बहुत ही सुखद अनुभव आज आप करेंगे क्योंकि आज जो गाने हैं वो बहुत ही पॉपुलर गाने हैं और आज के इस कलेक्शन जो है हमारे विबा जी के पास है फिर से हमारे साथ आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं विबा जी तो उनके लिए जरा तालियों के साथ उनका स्वागत हो जाए <laughs> जी विबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सनी तालियों के लिए भी और इस प्यार के लिए भी और हमारे प्यारे से श्रोताओं को प्यार भरा बनाने जी जी जी आप आते हैं तो हमारी खुशी बढ़ जाती है इसीलिए हम कहते हैं हर खुशी पे हर खुशी में आपकी ही बात करते हैं सलामत रहे आप सदा ये फरियाद करते हैं और आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि एम अक्षर वाले हम लोग गाने सुनाते हैं पिछली बार भी हमारे काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किया था कॉल किया था कि आपके जो प्रोग्राम है आज के गाने भी बड़े अच्छे थे और आप लोगों का कन्वर्सेशन भी बड़ा प्यारा लगा हमें तो चलिए आपको फिर से याद किया है सभी दोस्तों ने तो पहला गाना कौन सा आप सुनाना चाहेंगे ये पहला गाना मेरे पास है मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती इसमें शशि कपूर आशा पारेक को कह रहे हैं और इसमें एक शिकायत है और एक तड़प है और अच्छा। एक फरियाद भी है कुल मिल के इसमें एटमासफेर ऐसा एक पार्टी का एटमासफियर होते हुए भी कि कैसे आशिक पूरे प्यार और मोहब्बत के साथ अपनी महबूबा को देखकर एक मैसेज कन्वे कर रहा है कि आप अगर मेरे पास होते मेरे लिए होते तो कोई और ही बात होती और इसमें आता है मेरे दिल से दिल मिलाते तो कुछ और बात होती बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इसके भाव बहुत ही सुंदर है और ये जो फिल्म है कन्यादान है इस एल्बम से ये गाना है और जैसे आपने बताया शशि कपूर आशा पारेक ओम प्रकाश और सादा खान पर पिक्चराइज किया गया है स्टोरी ऐसा है कि रेखा और अमर की बचपन में शादी हो जाती है लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं तब रेखा को ये पता चलता है कि अमर की पहले से किसी और से शादी हो चुकी है और ये जानकर कर वो हैरान हो जाती है फिल्म में इस तरह का ये क्लाइमैक्स बताया गया है तो आइए इस फिल्म का ये गाना जो अभी विवा जी ने याद कराया है बहुत ही प्यारा सा है जिसे हासरत जयपुरी साहब ने लिखा है मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है शंकर जय का संगीत बद ये गाना अभी आपके लिए खुश रहो खुशियाँ बांटो मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती तो कुछ और बात होती <uestas olds heaven and sea> मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती तो कुछ और बात होती ये नसीब जग जगमगाते तो चार बात होती तो कुछार बात होती मेरे दिल से दिल मिलाते तो कुछ और बात होती तो कुछ और बात होती मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती तो कुछ और बात होती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 तो तो नमस्कार आप संदेह रेडियो पुनेरी आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ एम पर मैं हुआ का हम सफर सनी और हमारे साथ आज के खास मेहमान बहुत ही अच्छे अच्छे गाने उनके पास हैं तो अगला गाना विभाजी आपके पास कौन सा है आ, सनी मेरे पास ये गाना है बड़ा यूनिक गाना है और आ, ये साधना जी पे फिल्माया गया गाना है ये गाने के बोल हैं मिला है किसी का झुमका <laughs> और इसको सुन के मुझे लगा कि इसको कैसे पिक्चराइज किया गया ये मुझे देखना था और मैंने इसको देखा और बड़ा अच्छा लगा इसमें साधना जी की स्माइल और पूरी मस्ती है अच्छा कि अच्छा। वो एक फूल के झुमके जैसे पहले टाइम पे फूलों की ज्वेलरी होती थी गजरा और आ, कानों में बालियां बाली नहीं वो जो एक फूल को ही इयर की तरह इस्तेमाल किया जाता था वो हाथ में लेते हुए कैसे गुनगुना रहे हैं इस गाने में बहुत ही प्यार और उत्साह है और कुदरत के नज़ारों के साथ भागती हुई साधना जी <laughs> और इसमें अपने प्रेमी की कल्पना भी कर रही हैं तो कुल मिला के बड़ा मज़ेदार गाना <laughs> जी साधना मोतीलाल लाल और दुर्गा कोटे इस फिल्म के विशेष कलाकार हैं और काफ़ी अच्छी बात आपने बताया वैसे ही इस फिल्म की कहानी जो है ना एक बहुत ही एक मैसेज कोट कर देता है और लोगों को जो है मजबूरन ईमानदार बनाने का एक तरीका इसमें अपनाया जाता है ये फिल्म है परख तो ये चीज़ें जो है इस फिल्म नाइनटीन में ये फिल्म आई थी और यहां पर होता ऐसा विवाद विभाजी कि पांच लाख रुपए का एक चक किसी भले आदमी को देना है गांव के और यह ऐलान हो जाता है अब जैसे ही ये पता चलता है कि किसी भले आदमी को पांच लाख रुपए का चक मिलने वाला है तो यह रहस्य था कि किसे मिलने वाला है लेकिन कोडिंग ये था कि भले आदमी को मिलेगा <laughs> तब तो सारे गांव वाले अपने आप को भला और ईमानदार बताने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं और सभी लोग ईमानदारी से जो है व्यवहार करने लगता है तो यह फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा और बिमल राय के खूबसूरत डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है और सलील चौधरी का लिखा ये कहानी था और उनका ही संगीत इस फिल्म में दिया गया है तो जिस गाने की बात आपने की है सलील चौधरी ने ही इसको लिखा है लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में ये गाना अभी हमारे सभी श्रोताओं के लिए आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशिया बाटो खुश रहो, खुश बाटो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो आवाज पर खाबों का सफर कहते हैं ये भी एक तमाशा है इश्क और मोहब्बत में दिल किसी का होता है और बस किसी का चलता है <laughs> जी जी कैसे हैं आप जी आपकी शायरी सुन के तो और भी हंसी आ रही है और अच्छा भी लग रहा है अच्छा? क्या हो चुके हैं <laughs> आपका संगत का है है जी <laughs> जी जी जी अगला गाना मेरे पास है। जी जी। न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली इसी तरह बसर हमने जिंदगी कर ली क्या बात है आ, और इस गीत में दिल की गहराइयों का दर्द महसूस होता है और इसके साथ ही आ, एक मैसेज भी है कि जरूरी नहीं कि जिंदगी में फूल ही मिले कांटों के साथ सुख और दुख के दोनों के पहलुओं के साथ कैसे जिया जा सकता है और इसकी वर्डिंग बड़ी अच्छी है पूरे गाने को अगर सुनो दिल को छूता है इसमें जिंदगी के हर पहलू से समझौते का एहसास का बयान हो रहा है नजर मिली भी ना थी और उनको देख लिया जुबा खुल भी ना थी और बात कर ली क्या बात बहुत जी विवाजी आपने ये जो है एक फिल्म आई थी 1968 में जिसका नाम था अनोखी रात इस फिल्म का ये गाना है और इस फिल्म के कलाकार जैसे सुजी संजीव कुमार जाहिदा अरुणा इरानी और तरुण बोस थे फिल्म की कहानी भी बड़ी रोमांटिक तो है ही है लेकिन साथ में एक मिस्ट्री भी है इसमें जैसे एक व्यापारी होता है और उसकी पत्नी दोनों जो है किसी काम से वो निकलते हैं बाहर जाने के लिए उसी दिन बहुत बारिश होती है तो बारिश में वो किसी अनजान व्यक्ति के घर में आश्रय लेते हैं और जिस घर में आश्रय लेते हैं जो व्यक्ति उनको आश्रय देता है वो जैसे ही व्यापारी की पत्नी को देखता है उससे अपनी पत्नी की याद आ जाती है और वो हू बहू है करके वो अपनी पूरी कहानी जो है व्यापारी को और उनकी पत्नी को सुनाता है तो इस तरह की ये बातें इसमें बताई गई हैं और असित सेन के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी और सर्वश्रेष्ठ संवाद का पुरस्कार इसको मिला था इस फिल्म को उस समय सलील चौधरी साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये फिल्म था जिसका गाना आपने अभी याद किया है क्या आज़मी ने इस गाने को लिखा था और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसे गाया था तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत सब गाने को आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज १०७.८ एफएम पर खाबो का सफर खुश रहो खुशियां बांटो मिले नूल तो काटों से दोस्ती कर ली मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली इसी तरह से बसल इसी तरह से बसल हमने जिंदगी कर ली मिले न फू अब आगे जो भी हो जाम देखा जाएगा अब अबग जो बिहो जाम देखा जाएगा खुदा तराश लिया खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली मिले न फूल तो से दोस्ती कर ली नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया जुबा खुली बीन थी जुबा खुली भी न थी।, थी और बात भी कर ली मिले नू बोजन को प्यार है चांदी से इश्क सोने से वो जिनको प्यार है चांदी से इश्क सोने से वही कहेंगे कभी वही कहेंगे कभी हमने खुदकुशी कर ली मिले न भूल तो से दोस्ती कर ली। इसी तरह से बसल हमने जिंदगी कर ली नमस्कार विभाजी कैसे हैं आप मैं बिल्कुल मजे में में गानों को एंजॉय एंजॉय कर कर रही रही और मस्ती का भी क्या बात है क्या बात है रूह तक नीलाम हो जाती है इश्क के बाजार में इतना आसार नहीं होता किसी को अपना बना लेने <laughs> नाइस nice. जी आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए अगला कौन सा खूबसूरत गाना आपके हाथों में है अगला गाना मेरे पास है मिले तो फिर झुके नहीं नजर वही प्यार की क्या बात है <laughs> या नजर पे एक शेर मुझे भी याद आ रहा है जी, तर थे आपका तर नीचा किए आंखें झुकाए बैठे हैं यही तो है वो जालिम जो हमारा दिल चुराए बैठे <laughs> नजरों की मिलने की बात हो रही है जी, और कैसे नजरों के रास्ते से दिल तक पहुंचने की बात है। जी, जी, जी, ये बहुत अच्छा है। मत <laughs> <जल्द>। <laughs> जी, जी जी जी मेरी आँखों में आंसू तुझसे हम दम क्या कहू क्या है तुझसे हम दम क्या कहू क्या है टहर जाए तो अंगारा है बह जाए तो दरिया है आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज और ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद किया विभाजी और ये मजरू सुल्तानपुरी साहब का गाना है लता मंगेशकर ने गाया है चित्रगुप्त का संगीत से सजा आकाशदीप नाइनटीन सिक्सटी का ये गाना है तो चलिए इस गाने का आनंद उठाते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर गाना था उस समय फ़नी मुजमदार का डरेक्शन में ये फिल्म बनी थी और इसे आ, इसमें कलाकार थे धर्मेंद्र अशोक कुमार महमूद अली और निम्बी ने काम किया था आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशिया बांटो आप सुन रहे रेडियो आवाज एफएम पर का सफर आइए आगे बढ़ते हैं जी अगला अगला गाना गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना मेरे पास मेरे थोड़ा उदासी है और इसको सुन के थोड़ा उदासी आ जाती है कोई बात नहीं मिक्स फीलिंग होनी चाहिए बहुत हो ज्यादा खुशी के साथ साथ थोड़ा सा जी जी जी जी गाना मेरे पास है। मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना कि कैसे एक जब अपनी मोहब्बत लुट जाती है तो आशिक या महबूबा कैसे फील करते हैं ऐसे जैसे मुठ्ठी में से रेत निकल रही है उसको निकलते देख के जो दिल में एक एहसास या फीलिंग्स होती हैं सैड फीलिंग्स होती हैं उसका जिक्र है और ये फिल्म मेरी बहुत पसंदीदा फिल्मों में से एक है इसमें ट्रेजिडी है और म्यूजिक बड़ा सॉफ्ट है पर दिल को छूने वाला है जी जी जी हाँ ये जो आपने गाना याद कराया है चौदहवीं का चाँद इस एल्बम का है जो आपका पसंदीदा फिल्म है <laughs> जी एम सदीक जी ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था और रवि साहब ने इस फिल्म को संगीत से सवारा था सागिर उस्मानी तबिश सुल्तानपुरी ने इस कहानी को लिखा था जैसे कि यहाँ जो ये कहानी है नवाब नवाबों की कहानी है और नवाब बाजार में जमीला नाम की एक लड़की को देखता है तो उससे प्यार करने लगता है हालांकि मुश्किल तब आती है जब उसका करीबी दोस्त असलम भी उसी लड़की को पसंद करता है तो यहाँ पर क्लामैक्स आ जाती है फिल्म में और पूरी फिल्म जो है इसी पर बेस है और आइए इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए जिसे शकील बदई साहब ने लिखा है और मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है रवि साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत है चौधवी का चांद इस एल्बम का तो कहते हैं अल्लाह करे हर रात चांद बन के आए दिन का उजाला शाम बन के आए कभी न दूर हो आपके चेहरे से मुस्कुराहट हर दिन ऐसा मेहमान बन के आए आप सुनय है वीडियो पुनेरीरी आवाज एक एफएम खुश रहो खुशिया पाटो मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना जो थी आज तक हफीपत वही बन गए फसाना मिल खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना बहार कैसी आई जोखिजा भी साथ लाई ये बाहर कैसी आई जोखिजा भी साथ लाई मैं कहाँ रहूँ चमन लुट गया ठिकाना मिल खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना मुझे दिखा दिखाकर मेरे कारवां को लूटा मुझे रास्ता दिखा दिखाकर मेरे कारवां को लूटा इधर गल लगा लूं तुझे गर्दे जमाना मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना जो थी आज तक हकीकत वही बन गए फसाना मिल खाक में मोहब्बत आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज एक सौ खुश रहो खुशियां बाटो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज एक सौ पर खाबो का सफर इस कार्यक्रम को का आप सुना है फिफ्टीज एंड सिक्सटीज के ओल्ड मेलोडीज आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश जारी है और आशा व्यक्त करते हैं आशा करते हैं कि आपको हमारे ये गाने और कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा हो तो चलिए आगे बढ़ते हुए फिर से मैं आप सभी को बिबा जी से जोड़ना चाहूँगा बिबा जी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना मेरे पास बहुत ही सुंदर गाना है इसका मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर कोई इस गाने को सुन के झूम उठेगा इतना प्यार, गाना। जी जी जी। ये गाने के बोल हैं। मिले ना तुम तो हम घबराएं, मिले तो आंख चुराएं हमें क्या हो <laughs> ये मेरे बहुत ही पसंदीदा गाना है और इसको सुनते ही आप भी झूमेंगे और हमारे श्रोता घन भी झूम उठेंगे और इसे खेतों में दर्शाया गया है बड़े हरियाली भरा एटमोस्फेयर है बेहद खुशी के साथ अपनी पूरी जवानी और जोश उमंग के साथ गाया गया है हम्म हम्म और यहाँ हीर जो है हीर रांझे की स्टोरी है यहाँ जो जी, जी, प्रेमी प्रेमिका हुए हैं हम्म हम्म तो अपने प्रेमी रांझे के लिए हीर का प्यार सुनने वालों को भी प्योर, प्यार में डुबो देगा इतना सुंदर ढंग से इसको गाया है इसके अंदर जो वर्डिंग मेरे को जो बड़ी अच्छी लगती है ओ सोने योगिया रंग ले हमें भी इसी रंग में <laughs> बहुत ही प्यारा गाना जी जी जी बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया हीरांजा इस एल्बम का जो 1970 में रिलीज हुई थी फिल्म और इस फिल्म को काफी लोगों ने देखा और इस फिल्म के गाने सब के सब बहुत ही पॉपुलर गाने थे और यहां पर जैसे कि आपने बताया हीरांजा की स्टोरी है रीडो और, और हीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन दोनों के परिवार के बीच दुश्मनी के कारण दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और जब दीदों को हीर के बारे में पता चलता है तो से अपना नाम बदलकर फिर मिलता है तो इस तरह की ये कहानी है प्रेम कहानी है और इस फिल्म का ये गाना अभी आपके लिए ख़ास कैफ़ी आज़मी साहब का लिखा लता मंगेशकर का गाया मदन मोहन साहब का संगीत बद ये खूबसूरत नगमा कहते हैं सुबह हुई कि छेड़ने लगता है सूरज मुझको सुबह हुई कि छेड़ने लगता है सूरज मुझको कहता है बड़ा नाच था अपने चांद पर अब बोलो <laughs> <laughs> आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियां बांटो मिलो न तुम तो हम घबराए मिलो तो आँख हमें क्या हो गया है हमें क्या हो गया है मिलो न तुम तो हम घबराए मिलो तो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो आवाज एफएम पर का का सफर एंड जी अगला अगला गाना गाना कौन सा है है आपके पास अगला गाना मेरे पास मेरे मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी ओ। ये फिर से नजरों से होते हुए दिल तक पहुंचने की बात तो वही से फिर से आ गई कि कैसे पहली नजर में प्यार का इजहार है इस गाने में जी जी जी और इसमें मोहब्बत ने पहली नजर में ही किसी को परवाना बना दिया है साथ में एक हल्का सा डर भी है हंसते ही ना आ जाए कहीं आंखों में आंसू भरते ही जलक जाए ना पेमाना किसी का जी जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है और ये बाबुल इस एल्बम का है जो 1950 में रिलीज हुई थी ये फिल्म भी बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी दिलीप कुमार नरगिस मुनवर सुल्ताना और टुन पर पिक्चराइज किया गया था इसकी स्टोरी ऐसा है कि एक गरीब परिवार की लड़की विदुर जो है एक अमीर परिवार के लड़का जिसका पोस्टमास्टर का जो काम करता है उससे प्यार हो जाता है इसका नाम है अशोक अब कुछ दिनों के बाद विदुर को लगता है अशोक से जो है एक जमींदार की बेटी ऊषा भी प्यार करती है तो यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में एक अशोक के प्यार में दोनों आ जाते हैं तो वो कशमकश इस फिल्म के अंदर बताया गया है तो ये बहुत ही खूबसूरत गाना अबिभा आपने याद कराया है और इस गाने को लिखा है शकील बदायूं ने शमशाद बेगम और तलक महमूद साहब ने गाया है नौशाद का बहुत ही खूबसूरत संगीत है इस गाने में तो इस गाने का आनंद उठाते हैं कहते हैं नौशाकर बी ना चाह भी मेरे लब पर ये फरियाद आ जाती है ऐ एचान सामने ना आ किसी की याद आ जाती है खुश रहो खुशिया बाटो साना किसी का नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज खाबो के सफर के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं आशा करता हूँ आज के बहुत ही अच्छे अच्छे गाने जो आपको हमने सुनाए हैं कहीं ना कहीं आपके दिल को छू गया हो तो जरूर मैसेज करिएगा और अपना प्यार जताइएगा चलिए अब आखिरी गाना हमारे विवाजी के पास कौन सा है अगला गाना मेरे पास है मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी क्या बात है क्या बात है फिर से आखिर इस एल का गाना याद कराई दिया मुझे कब से इस गाने का इंतजार था <laughs> बहुत ही प्यारा गाना है तनहा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी इसको सुनते ही प्यार के भाव आते हैं और एक मस्ती शोकपन भी है इसमें आ, और हल्का सा खटका भी लगता है इसमें कि कि ये सुनकर फिर कहीं हम खो ना दुनिया की भीड़ में मिलती है बास आने की क्या भी। क्या बात क्या बात एक अदा आपकी दिल, आप दिल में बस जाने की चेहरा आपका चांद सा और एक हसरत हमारी उस चांद को पाने की तो साथियों चलिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा फील करा हो हमने हमारे गानों के साथ हमारी बातों के साथ तो विभाजी थैंक यू सो मच आज के इस एपिसोड में एज ए गेस्ट बनकर हमारे साथ बहुत ही प्यारे कलेक्शन को आपने शेयर किया गानों को शेयर किया थैंक यू सो मच थैंक यू सनी आपका भी और हमारे श्रोतागन को भी इतने प्यार और पेशेंस के साथ हमें सुनने का और हमें अपने घर में अपने दिलों में जगह देने के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया <laughs> जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको और चलिए श्रोताओं आपके आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और जाते जाते दो लाइने आप सबके लिए मेरा और उस चाँद का मुकदर एक जैसा है वो तारों में तन्हा, मैं हजारों में तन्हा, खुश रहो खुशिया बांटो मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी जिंदगी में मोहब्बत कभी, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी होती है दिल बरों की इनायत कभी कभी है। होती है दिल बरों की इनायत कभी कभी लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी सकेंगे जवानी के रास्ते पेश किसी की जरूरत कभी कभी पेश किसी की जरूरत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी कभी कभी होती है दिल भरोक कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी